चंद्र की जय पंड बहुत दिन से भगवान की लीला कथाए सर्पार धन्यवाद है मुख्य श्रोताई विराजमान है जाने रहे हैं इसलिए धन्यवाद है। आ, काली क्या बताए थे परिचित महाराज की यह है सब जन्म कहानी चल रहा है भागवत तो अभी चालू नहीं हुआ है अभी तो का चल रही है जल्ड़ जल्ड़ करेंगे। एह। एह। ये भूमिकाओं को जल्दी जल्दी कह देंगे सब भागवत जब चालू होगा फिर सुख परिवार संवाद इस तरह करेंगे यहां पर यह है कल बताया था कुंती यह है भगवान से विपत्ति मांगा परीक्षित ब्रह्मास्त्र से भगवान बचाया से बताया स्वागत परीक्षित महाराज का जन्म होता है परीक्षित महाराज का जन्म होते ही बड़ा आनंदमय वातावरण छा गया पूरा में बहुत उत्साह मनाए सम्राट है बड़े बड़े ज्योतिष में बुला करके सब उनका देखते हैं ना सब क्या इनका भविष्य में होगा ऐसे बनेगा इस विषय ने जानकारी किया जो सब संस्कार है विधि विधान है सब उनका पालन करेगा परिचित तो महाराज के लिए है बहुत बड़े जत्न से पालन लाल गर्भ में भगवान का छोटा सा कृष्ण स्वरूप देखा था वही जो है छोटा सा बालक है बार बार ये किसको भी देखते हैं तो बड़ा गौर से देखते हैं कहीं वही तो नहीं है मतलब वो ढूंढ रहे हैं। इसको मैं गर्भ में देखा था वो कहीं तो है नहीं है कहा एन भगवान कृष्ण को दर्शन ढूंढ रहे हैं छोटे से बच्चे हैं कोई आया बड़ा गौरव से देखते हैं यानी सबको परीक्षण करते हैं जो मेरे को गर्भा में दर्शन दिया था वो तो नहीं आ से कौन है सब लोग देखते थे बालक जो है इसको भी देखता है बड़ा गौरव से देखता है जैसे लग रहा है कि उसको पहचानना चाहता है सबको परीक्षा करता रहता इसलिए उनका नाम परिचित रखा है उनके स्वभाव देख लेकिन भगवान कृष्ण को देख नहीं पाए बाहर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं इधर यह है धूतराष्ट्र गांधारी उनतीस बुढ़े हुए ने कहा कि महाराज दूसरा समझाए अब बहुत हो गया आप चलिए छोड़कर के चलिए वहाँ गंगा किनारे बैठ के भजन करे तपस्या करे महत्माओं के आश्रम में रहते पर राजगद्दी में रह कर वही मोहबाए में फसे रहेंगे दूसरा दूसरे का खाने पीने का रास्ते मिल रहा है सेवा कर रहे हैं अच्छा सेवा कर रहा है कोई तकलीफ दे हरिद्वार <laughs> उसको खाना पीना अच्छा मिल रहा है सेवा बढ़िया से हो रहा है आ, आ, कभी कभी बोल लेता है लेकिन क्या फर्क पड़ता है लड़का है तो बोल दिया ले घर <laughs> मतलब में सब ठीक है क्या हरिद्वार जाने का <laughs> आ, लेकिन बीजर ने कहा ठीक है यहाँ तो खाना पीना मिलेगा भक्ति कहा गंगा किनारे खड़े रहने से ही गंगा जी का हवा लगती ही पुण्य होता है वहां के साल संत का दर्शन होगा जहां भी जाओ तो भगवान के नाम का धुन सुनने को मिलेगा वो लोग देख देख करके अपने मन करने लगे जप करे तप करे तीर्थक महिमा अलग है न यहाँ रहने से उधर नतिया आएगा, नाती आई जाएगा उधर पुत आ जाएगा उधर बाल बच्चे बहू आई जाएगी प्रणाम दारी मिले। okay. कितने भी सावधान रहो तभी तो संसार में संसारी वातावरण ही रहता है जब धाम में तीर्थ में चले जाओ वृंदावन चले जाओ तो कितने भी आप कोशिश करो तो तभी राधे राधे सुनने मिली जाएंगे कोई माला जब तिर दिखाई देगा कहा भागवत हो रहा है कीर्तन सुनाई देगा <laughs> तो आप नहीं चाहोगे तो ही भक्तिमय वातावरण में आपका मन अपना आप रंग जाएगा इसीलिए तीर्थ में निवास किया जाता है जीवन में कुछ नहीं किया है तो कम से कम अंत समय में तो जरूर जाना चाहिए दुनियादारी कोई युतराष्ट्र के मन नहीं था लेकिन विदुर बहुत समझाया उनको तरह तरह के दृष्टांतिक ज्ञान तब जो तैयार हुए गांधारी युतराष्ट्र कुंती विदु ये सब जो है विदाई ले गए हरिद्वार सब दिन गए वानम तो महाराज की इच्छा नहीं था कहाँ जाओगे बुढ़ापा में हम बैठ गेस्ट रहो हम सब सेवा करेंगे जो इच्छा खाने में मिलेगा क्या तकलीफ है या दास दासिया सेवा करने वाली कोई तकलीफ नहीं परेशानी लेकिन विधरे कहने लगे अब वो सुख भोग अभी भी वही करना ही अभी तो तकलीफ परेशानी आ गई जिससे कि भगवान का नाम निकले इस शरीर को तपा करके ठंडी में गर्मी में तपस्या करना होगा जिससे कि इतने सब जन्म जन्मांतर की जो सब कर्मा है फल ये सब भस्म हो जाए तपस्या से पाप नष्ट हो जाए। जाते यहाँ पर रह करके वही सेवा लेंगे खाएंगे पी गे करेंगे तो फिर क्या पाप नष्ट कैसे होगा भजन कुछ नहीं शरीर तपाने हम ले आ रहे हैं ठीक है आप विदाई हरिद्वार गए हरिद्वार गंगा किनारे जो है कुटिया बना के धुतराष्ट्र गिदोर कुंती तो रोज गंगा जी में स्नान करते हैं पहले जमाने में तो सब जंगल में कल नोल फल भरा रहता था पहले जो जी लोग जहाँ था कुटिया बना के क्या ना फल फूल सब भरे रहते वही खा सब खाए कर भजन करते आजकल तो पेड़ पौधे भी नहीं काट के सब बेच देते हैं तो इसलिए बाबा जी लोग को फिर आश्रम बनाना दर्द पड़ेगा पड़े तो शहर में खाना पता है तो वहां पर ये कंदमूल फल का भोजन करते हैं प्रातः काल उठकर करके स्नान करते हैं ठंडा पानी गंगाई का राम राम राम राम कृष्ण हरिगोविंद नाम जब करके दीक्षा मंत्र ली जिसमें महात्मा से प्रतिदिन ये है साधु संत के आश्रम में जाके सत्संग सुन रहे हैं खाली टाइम में बैठे माला जब ध्यान स्मरण ये हो गया ना तपस्या जीवन अब हम पर रहते हफ्ते नंबर में अच्छा तो अच्छा खा पी के तो मौजूद करना पड़ता दासी आ जाती पापा क्या ले आऊँ दही ले आऊँ समोसा ले आऊँ पकौड़े ले आऊ दूसरा नौकर आ नौ जाता महाराज क्या ले आऊँ तेल मालिश कर दूँ ऐसे होता नहीं थोड़ा तकलीफ हो जाए तो सब सेवा करने वाले हजार रह जाए यहाँ पर कोई पर कष्ट देने इसी प्रकार से है कितने साल व्यक्त हो गया फिर जो है शरद आर वृद्ध होता गया वही गंगा के किनारे में सब लोगों ने धीरे धीरे एक एक करके एक एक करके प्राण त्याग किया भगवत धाम के लिए ऐसे प्रकार से धूतराष्ट्र गांधारी कुंती सब अंत समय में हरिद्वार में तपस्या करके प्राण करेंगे ऐसे हमारे जो पहले राजा महाराजा लोग थे राज्य संभालने शासन करेंगे अंत समय में दस साल पांच साल के लिए इसी करते थे अगर जीवन भर कुछ भी किया हो दो तो चार पांच साल के लिए इसे अगर कर गया आगे काम बन जाते हम तो भला सब बना जैसे कोई आदमी जिंदगी भर जैसे बहुत गरीब रहा बहुत इधर उधर फटका बहुत दुखी रहा लेकिन अंत समय में देखा काम बन गया उसका करोड़पति बन गया दस फ्लैट हो गया दस गाड़ी हो गए दस फैक्ट्री डाल दिया पाँच साल दस साल के लिए उसके बाद मर गया तो लोग कहेंगे भाई बहुत दुख उठाया लेकिन अंत तो में भगवान की कृपा हुई काम बनेगा ऐसे <laughs> दुनिया का अंत में जो होता है वो देखते हैं ऐसे ये जीवन पर्यंत तो जहाँ घर में किया पाप किया पुण्य किया बुराई किया अच्छा जो भी किया नहीं किया लेकिन अंत समय में मृत्यु के समय भजन पूजा पाठ जप तप साधना तीर्थ निवास ऐसे करके अगर वहां पर प्राण त्याग किया तो लोग करेंगे चलो अच्छा अब तो लोग कहे न कहे भगवान सोचते हैं चलो भाई जो जिंदे में किया था अंत में जब तो तो मेरा शरण में आकर के भक्ति हुई इसीलिए पहले नियम था कितने भी बड़े बड़े राजा थे बड़े बड़े जो करोड़पति और प्रति सेठ वो भी अंत समय में थोड़ा टाइम के लिए हरिद्वार इसके बद्रनाथ राजने बतन कर ही यही लागे राजा भूप राज त्याग करके बहरा गिरे थे अंत समय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम अब ये परिचित महाराज बड़े हो रहे हैं जवान हो गए उधर भगवान ने कृष्ण भी अपना शरीर त्याग कर दिया द्वारिका में सम हो गया जैसे कृष्ण भगवान ने शरीर त्याग कर दिया कल आ गया जो तो खत्म हो गया चारों तरफ खाली अन्याय अत्याचार ये सब बढ़ लगे जो लोग सत्य के पथ पर चलते थे सब झूठ के पथ पर आए गए जो भी लालची हो गए अधर्मी हो गए जुष्ट महाराज के दरबार में जो है दो किसान आए थे छ महीना पहले जो भगवान कृष्ण मरे गए थे एक ने खेती दूसरे को बेचा था तो खेती में जो बेच दिया वो जब हल चला रहा था तो सोने का घड़ा निकला सोना भरा हुआ था तो वो बोला कि देखो भाई मेरे को आप खेती बेचा था सोना नहीं सोना इसलिए आपका है। लेकिन वो बेचने वाला बोलता है कि देखो भाई मैं खेती फिर से बेच दिया मेरे को जो उसमें निकला तुम्हारा तो बोलता नहीं तेरा है नहीं तेरा तो है ऐसे तो तो कैसे मेरा धर्म हो जाएगा जो दोनों झगड़ के पास महाराज ने कहा किसका कैसे निर्णय करे ठीक है भाई तो चाहे छह महीना टाइम दीजिए फिर छह महीना केस रहा छह महीने के बाद जब पल आ गया तब तो इनका बुद्धि बदला ये बोला कि मेरा ये बुद्धि खराब हो गया जब वो सोने का घड़ा दे रहा था मेरे को ले लेना चाहिए था अरे <laughs> वो तो खेती बेच दिया इसमें से निकला तो मेरा हुआ ना फोकट में बना कर रहा था लेना चाहिए इसलिए तुरंत तो निकला रहा महाराज के पास से महाराज ठीक है मेरे को दे दी कहने के लिए इधर जो बेचा था वो सोचा कि अरे मैं तो खेती बेचा था सोने का घड़ा थोड़ा था वो तो मेरा होना चाहिए <laughs> देखिए कितना परिवर्तन अब दोनों जागे पहुंचे गए रजिस्टर महाराज पूछा क्या हुआ ना महाराज सोने घड़ा मेरा होना चाहिए क्योंकि ना मैं तो खेती खरीद लिया था उसमें जो, जो निकला मेरा होना चाहिए बेचने वाला बोलता है कि नहीं मेरा होना चाहिए वही खेती खेची थी, दिया था कि सोने घड़ा थोड़ी दिया था मेरा मेरा मेरा महाराज ने सोचा छह महीना पहले लोग बोल रहे थे उसका उसका मेरा नहीं उनका है मेरा, मेरा, मेरा, मेरा। <laughs> इसका मतलब युग परिवर्तन हो गया भगवान कृष्ण भी चले गए कलिजुगो धमका अब ऐसी युग में ये संसार में रहना उसका प्रभाव अपने ऊपर ही पड़ जाएगा इसलिए अब ये संसार त्याग करके हिमालय यात्रा करके भगवान का तपस्या करे गंगा किनारे अपना सरकु त्याग करने तुरंत परिचित जवान हो गए थे उनको राजगदी दिया हिमालय में तपस्या करने बहुत दिन तक वही गंगा किनारे बद्री केदार यही इलाका उनका है पांडव लोग का बद्रीनाथ केदारनाथ इसमें घूमते थे तपस्या करते थे फिर जो है धीरे धीरे ऊपर स्वर्गारहना बद्रीनाथ उसके ऊपर पहाड़ में चढ़ते चढ़ते चढ़ते एक एक एक अंत में महाराज गए फिर स्वर्ग से दिमाग लेकर के आया था इंद्र सदैह मेरे वहां पर पहुंची थी तो ये लोग को भी घर द्वारा त्याग करके जो अंत में विश्व का सम्राट है अंत में गए बद्रीनाथ धाम में हिमालय में तपस्या साधना करके अपना जीवन भी कल्याण किया अब परिचित महाराज हो गए सम्राट इसी प्रसंग से हम लोग की शिक्षा मिलता है इतने बड़े बड़े राजा महाराजा उनके घर में के भी कमित है ये खाने पीने में भी तो कमी था नहीं नही घर के अंदर ही छोटा सा मंदिर बना करके वहां भी भजन करते वहां तो व्यवस्था करते थे ऐसी थोड़ी नहीं तो कर, अपने राजमहल के साइड में बगीचा बगीचा की व्यवस्था कर ले। जो आज कल लोग नहीं कह रहे अरे हृदय में भगवान होना चाहिए जहां रहो हम भगवान है क्या जरूरत तो है मंदिर जाने का वो मूर्खों के लिए ये जवाब है राजा महाराज महाराजा लोग चाहते थे जब चल जाते छोड़ छाट के जंगल में मनु महाराज गए इतने सब से राजा सब जाते थे वो लोग क्या अपने बगीचा में छोटा सा आश्रम बना नहीं रहते हैं अरे इसीलिए जाते थे कि ना यहाँ रहेंगे तो घर परिवार का मोह माया छूटने वाला नहीं क्यों ना नाती दौड़ दौड़ के आएगा लड़का दौड़ दौड़ के आएगा बहुत दौड़ दौड़ के आएगी थोड़ा सा सर बीमार हो गया तो सब आकर रोने धोने चालू हो जाएंगे तो हाँ सेवा करने लगेगी थोड़ा सा तकलीफ होगा तो आगे सेवा करने लग कोई तकलीफ हो जाएगी तो अपने को भी तकलीफ होगा ये मोह माया छुटने वाली नहीं लेकिन एक बार छोड़ चला गया तो यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब मैं देखिये बाबा जी बन के आ गया अब बत्तीस साल हो रहा है अभी आप अपने घर में कितने मर गए हैं कितने सब क्या हो गए हैं मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है केवल लोग कहीं के से क्या करें। तो कर कभी कोई टेलीफोन कर लेते हैं लेकिन मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन गांव चला जाऊंगा मान ली दस पंद्रह तीन महीने के लिए आता हूं वहां पर प्रभाव पड़ता है जो गांव भी देखता हूं, एक बार तो मैं गया था तो हमारा पिता थे इंदा 2002 में गया था ना आ, तो वहां पर यह है कोई आदमी से उनका लड़ाई झड़ा हो गया मेरे सामने बैठा हूं मैं दोनों किसी बात पर झगड़ा हो गया इस बूढ़ा आदमी वो जवान है वो आगे चढ़ गया उल्टा पुलटा ऐसे कुछ बोलता है भाई तो कहीं से बाप है उनको ये काज बोल रहा है तो ऑपरेशन रहने देखा भी जाएगा दूध कानून पटने में दो गई का तो दिमाग ठिकाना में लगे अब मेरे मालूम है कि दूध झापड़ देंगे तो फिर वो खड़ा नहीं हो पाएगा लेकिन क्या है मैं सोचा कि तो बाबा जी आदमी जाएगा बीच में टांगड़ा ठीक है मैं कहने प्रेम से समझाएंगे मेरे नहीं तो गुस्सा आ रहा था मैं कंट्रोल <laughs> अब मन करता है कि में मार <laughs> लेकिन माना नहीं गया मतलब हम पर ये है ना फिर ये आ जाएगी बाबाजी आदमी आज पायादमी है वही बात तो अगर कहीं दूसरा का होता तो बात अपने घर की है ना पिता पिताजी लोग बात दूसरा हो जाएगा जब बाप को थोड़ा डांट दिया तो मार दिया है कि बाबा जी का मोह माया ममता भी तो मैं देखा आता है किसी को तकलीफ हो जाए किसी को परेशान हो जाए धर्म में रहने से ममता मोह लग जाते है छोड़ के आ गए अब कौन बुखार है कौन बीमार है कौन घर में क्या हो रहा है क्या नहीं कोई मतलब नहीं है अपने भजन पिया पाठ जब तब करो जहाँ जो साल से हो गया इतना प्रभाव नहीं पड़ता है फिर थोड़ा बड़ा जो लोग नए नए एकदम कभी त्याग नहीं इतना अनुभव ज्ञान नहीं वो लोग तो एकदम फिर लेंगे थोड़ा सा दुख में परेशान हो जाएंगे इसलिए जिसको भजन तपस्या करना है साधना करना है अंत तो समय में बुढ़ापा में एकदम कुछ दिन त्याग करेंगे लेकिन हाँ ध्यान रहे आजकल की जो परिस्थिति है ऐसे छोड़ छाड़ के चले जाओ तो भटक कि ना पहले जमाने में था से व्यवस्था था जहाँ भी जाओ कंतमुल फल मिलता है कोई कमी नहीं था इसलिए किसी का आश्रम में रहो तो कोई तकलीफ नहीं है अपने खुद कुटिया बना कर रह जाओ कन्दम बोल फल खाओ आज का सबके जो आश्रम है वहां पर जाओगे तो बाबा जी लोगों सब अपना बनाए हैं पैसा से अपना कैसे करके कहास्था जाने के बाद फिर उनके पूरा घर में रहना पड़ता है इसलिए कोई विश्वासी कोई खास ऐसी पहचान कोई प्रेमी नेमी कोई ऐसे हो तो आश्रम जान पहचान वहां जहाँ पहुंच जाए तो वहां पर फेरे आज कल जमाना बहुत खास ना मैं भी घूम घूम के देखा हो ना हजार आश्रम दुनिया में कहीं के अच्छा जगह मिलता है जहाँ पर आपको भजन कीर्तन पूजा पाठ सत्संग सब करने मिलेगा बाकी सब वही मार पीट गाली गलोज काम धंधा में नौकरी में लगा देंगे तपवन है यहाँ जाकर कोई आ जाएगा घर द्वारा त्याग करके बाबा जी बनकर रहेगा उसको भक्ति भक्ति कुछ नहीं करेंगे उसको दिन भर काम करेंगे खाली मिट्टी ढोलाएंगे पत्थर ढोलाएंगे <laughs> गोबर उठाएंगे ऐसे हो गया था हमारे तो महाराज के गांव के दो आदमी घूमते हुए आ गए थे बड़ा महंगा यहाँ यहाँ पर बहुत माल पानी है खाने पीने में कोई कमी नहीं परेशानी नहीं है उनके दो दिन में अंदर मतलब मनो दूसरा हो गया उनको पता नहीं कि बाद में क्या होगा तुरंत ने सोचा अब क्या जाते यहाँ भी बाबा ही बने के बह जाते महाराज बोल करके हम साधु बन जाएंगे बाबा जी बने घर में पिया पाट पाट सो करते थे थोड़ा सा में आदमी थे इसलिए ऐसे घूमते तीर्थ कहा से बन गए तो एक को बना दिए है गाय का देख <laughs> एक को बना दिए बाजार से सब सामान लेने का वो सब करने के बाद और जो है बगीचा बगीचा में काम दाम कराने का ऐसे मतलब काम लगा दिए से ड्यूटी की उनको उससे फुर्सत नहीं पंद्रह दिन होते ही मेरे पास आए मैंने कहा उनके गांव के उड़ीसा के हमारा भी वहां बगल गाँव है अच्छा है बाबा जी बने कहीं से वहां भजन फजन हो रहा है अरे महाराज क्या भजन होगा हम लोग घर में देवताओं भजन होता था हम जो सोचे थे कि घर द्वारा छोड़ के आएंगे तो यहाँ पर बढ़िया भक्ति करने को टाइम मिलेगा यहाँ पर इतना काम है कि गांव से भी खेती बाड़ी से भी काम <laughs> पांच मिनट बैठने फुर्स नहीं इधर उधर इधर उधर नौकर जैसे बन गए हैं है तुम गलत जगह चुन लिए ना बाबा जी बनना है तो कोई ऐसी जगह बनना चाहिए जहाँ पर होता हो भजन कीर्तन होता हो पूजा पाठ होता हो जो रहने वाले, जो के है कोई अच्छा, तो <laughs> <आ>, उस... <laughs> यहाँ पर रह रहा है खा रहा है पी रहा है तो उससे असल कर लेते हैं काम कराए है। <laughs> तो ऐसे बहुत दुनिया में आश्रम है लेकिन कोई कोई अच्छा जगह भी है जहाँ सत्संग भजन पूजा पाठ तुलसी में पानी देने का फूल चलने का भगवान आरती करना, करना सत्संग अच्छा है। अपने आप पहले जैसे जाकर कुटिया बना के रह जाते थे ऐसे घर घर छोड़ कही कुटिया बना के तुरंत रह नहीं सकते पहले वो जागा जंगल का जागा भी सरकार का होगा वो भी <laughs> पहले ऐसे नहीं था जो हम भी कुटिया बना के रह जाओ फिर बना तो क्या खाओगे जंगल में फल फूल तो है नहीं है ना ये बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा होता है इसलिए हाँ राम भरोसे निकले तो बात अलग है फिर भगवान तो कोई ठिकाना लगाते लेकिन ऐसे कदम घर से उठाना खतरा है आज कल जमा कोई पहचान के सहारा ले गई तो यहाँ पर यह है लेकिन है अगर ऐसी व्यवस्था मिले तो जरूरी है अंत समय में तो चार पांच साल तीर्थ में निवास करना चाहिए नहीं है तो फिर अपने घर के भजन के पाए और तरीका है जैसे अपने पास अगर कमाई अच्छा है हर साल में एक दो बार दस दिन 15 दिन महीना ये बैसा स्नान है 15 दिन महीना बैसाख नहाया कार्तिक तो जाकर नहाया हरिद्वार में कहाँ रह के माघ स्नान में जाकर के इगहाबाद में कहाँ स्नान किया ऐसे जब भी जब समय मिले घर से जाके अपना 15 दिन दिन महीना ऐसे रहकर अपना आर्थिक परिस्थिति के अनुसार देख के ऐसे श्री राम नहीं ये सब की व्यवस्था जानकारी नहीं है तो फिर अपने घर में ही भजन कीर्तन पूजा पाठ नहीं। लेकिन अचानक ऐसे पुराण शास्त्र पढ़ लिया कि ये छोड़ के चले गए जंगल में वो छोड़ के चले गए जंगल में और जो तपस्या करने चले गए जो लोग आवेश से माया करके छोड़ के भाग लेते हैं लेकिन जाने के बाद जो है परेशानियाँ खड़ी हुई थी भक्ति जो थोड़ा मोड़ा रहता है वो भी बिगड़ जाता है तो देखा नहीं हमारे जो आती थी एक लड़की नहीं सुनीता करके सत्संग डेली सुनती थी सोलह साल की थी सुनते सुनते बहरा के हो गया <laughs> जो समय के भाग गई वृंदावन लेकर वृंदावन ना जा करके अहमदाबाद की गाड़ी पकड़ लिया बम्बे से दिल्ली गाड़ी पकड़ वृंदावन आता अहमदाबाद में ट्रेन छोड़ दिया बिचारी लड़की कहाँ जाऊ क्या करूं? <laughs> इतना बड़ा भक्त है भगवान और दो पति पत्नी आए भी लड़की को देख करके उनको ले गया अपने घर में आ? उसको लाल क्या? आ? आ उसको लड़की समझ करे शादी कराई दी नहीं तो कहते ना बेच देते है लेकिन कोई सोलह सौ बीस साल के लड़के आराम से एक लाख रुपया कहें तो इसी प्रकार से जो है अच्छा है लेकिन अपना व्यवस्था करके ही करना चाहिए हमारा भी वही विचार है अंत समय में बम्बे बहुत दिन हो गया है पांच दस साल बीस साल फड़ा है स्नान होना चाहिए और गंगा किनाराणी क्या करते हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण तो यहां पर यह दिष्ट महाराज पंचु पांडव आदि आदि गए वन में उन लोग तो हिमालय बहुत दिन भ्रमण किया बद्री केदार उन लोग के इलाके है पांडवों की अपरिचित महाराज पूर्ण रूप में ये सम्राट है राज्य शासन कर रहे हैं लेकिन कलिजुग का प्रभाव अभी उनके राज्य में है कलिजुग तरह तरह के रूप धारण करके अपना प्रभाव दिखा रहा है लेकिन परिचित महाराज धर्मशील और बड़ा वीर है उसी वो डरता है कलिजुग अब आगे जो है कैसे कलियोग महाराज दमन करते हैं आ, वो सब प्रसंग आएगा आइए दो मिनट है नाम करते है। मेरे जमन कर